या आर्ट कौन से कॉलेज में जाऊं अपनी प्रॉब्लम किसे बताऊं कोई तो मिले जो मेरी प्रॉब्लम्स को दूर कर सके आपके करियर से जुड़ी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक्सपर्ट्स के द्वारा हर शनिवार शाम पाँच से साढ़े पाँच बजे तक सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए कार्यक्रम के प्रस्तुत करता गणपति यूनिवर्सिटी गणपत यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी नमस्कार आप रेडियो एफएम करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का एवं सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं इस कार्यक्रम में हम लोग खास हमारे युवाओं को टारगेट करते हैं जो खास आठवीं नौवी दसवीं में है या फिर अपना डिग्री पूरा कर रहे हैं उन सभी के लिए हम लोग चाहते है की वो अपना करियर को बहुत अच्छी तरह से फ्रेम करे और अपना करियर अच्छा बनाए और पूरा लाइफ खुशी से जिए तो ये हमारा मेन मोटो है और इसी विषय को लेकर हम लोग एक्सपर्ट से बातचीत कराते हैं उनसे चर्चा करते हैं कि कैसे हम अपना करियर में फुलफिल करें अपने आप को भी और दूसरों को भी खुश रखें अपने जीवन से तो ये सारी बातें हम लोग आज करेंगे कि करियर पे कैसे हम लोग कंसंट्रेट करें कैसे हम फोकस करें कैसे अपने करियर को फ्रेम करें तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ वापी में खास हम लोग पहुंचे हैं और वापी से मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आप सभी को सुनाने के लिए और हमारे साथ आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम को सजाने के लिए दो दिग्गज साइकोलॉजिस्ट हैं जिनसे हम बात करेंगे लावण्य पटेल हैं और साथ ही साथ रूपाली मोहबे हैं जिनसे हम बातें करेंगे तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन के लिए लावण्य पटेल जी से मैं चाहूंगा कि वो अपने बारे में बताएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इस करियर ऑप्शन प्रोग्राम में धन्यवाद मैं लवन्य पटेल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट और एनएलपी ट्रेनर हूँ और करियर के क्षेत्र में 18 साल का मेरा एक्सपीरियंस है जिसमें हम सभी तरह के बच्चों को डील कर रहे हैं लवन्य पटेल बहुत बहुत धन्यवाद अपने बारे में बताने के लिए अब हम सुनेंगे रूपाली मोहबे गुड इवनिंग मैं रूपाली मोहबे मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ पिछले सत्रह साल से मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ मैं बहुत सारे सिटीज में काम कर चुकी हूँ और इस समय मैं गोवा में प्रैक्टिस कर रही हूँ बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया रूपाली मोहब्बे और मैं चाहूंगा कि आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि हमारी विद्यार्थियों को जैसे कि बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है उनको एक डिसीजन लेना पड़ता है अपने करियर के लिए या किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए ये सारी चीज़ें उनके आठवीं नौवीं दसवीं से शुरू हो जाता है और मुझे लगता है कि कभी कभी हम लोग सोचते हैं दसवीं के बाद ये चीज़ें खत्म हो जाएगी लेकिन जैसे ही फिर डिग्री कॉलेज में हम लोग एंट्री करते हैं फिर तीन साल के बाद वापस सोचना पड़ता है कि आप क्या व्हाट इज़ द नेस्ट वो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो बीच बीच में आते रहता है और हम लोगों को थोड़ा सा टेंशन दे देता है तो इस टेंशन को कैसे हम लोग पूरा करें या ख़त्म करें लावण्य पटेल हमारे साथ हैं जिनसे हम बातें करेंगे तो मैं चाहूँगा लावण्य पटेल बताइए कि हमारे ये नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसको कैसे हम लोग कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। हाँ, सकतेचुअली अभी सिचुएशन ऐसी है कि इतने सारी फील्ड्स हैं सब्जेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं और एक्चुअली जो कंपटीशन के नाम से बच्चों पे अनजाने रूप से जिस तरह से प्रेशर बिल्डअप हो रहा है वो बहुत ज्यादा डैमेजिंग है क्योंकि अब फील्ड्स इतनी वेराइटी की हैं कि हमें फील्ड्स पहचाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपने को पहचानना है और यदि हमें यह पता चले कि मुझे इस सब्जेक्ट में बहुत मजा आता है मुझे इस काम में बहुत मज़ा आता है और जब मैं उस काम में जाता हूँ तो रोज मेरा दिमाग और अच्छे से काम करता है और मैं उसमें इतना पैशनेट हो जाता हूँ कि मुझे ना टाइम की सुध होती है न समय की सुध होती है तो बस यही सबसे पहली पहचान होती है कि मैं इस फील्ड के लिए बना हूँ अब वो फील्ड यदि कारपेंटर की है यदि वो फील्ड सब्जी बेचने वाले की है यदि वो ऑटो चलाने वाले की है डॉक्टर इंजीनियर आर्किटेक्ट डिज़ाइनर ये कोई भी फील्ड ऐसी है यदि कोई टैलेंटेड बंदा और उस चीज़ के पैशनेट वाला बंदा यदि पहुंच गया तो फिर समझ लो कि पैसा भी उसके पास बहुत है स्टेटस भी बहुत है क्योंकि अब वो जो काम करेगा जो वो पैशन से करेगा तो रोज नया क्रिएट करेगा अब जब रोज़ नया क्रिएट करेगा मतलब वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देगा ही देगा इसलिए आज का समय ऐसा है जिसमें कोई फील्ड छोटी और बड़ी नहीं है जिसमें कंपटीशन नहीं है लेकिन कंपटीशन का एक भ्रम पैदा किया जा रहा है क्योंकि हमें इस जीवन में अपने टैलेंट को प्रूव करना है हमें किसी को बीट करके आगे नहीं बढ़ना है और इसके लिए सबसे पहला स्टेटस जो आता है हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन कि मुझे जीवन में करना क्या है ये क्वेश्चन आता है नाइन्थ स्टैंडर्ड में और नाइन्थ स्टैंडर्ड ही वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है जब आपका फोर्टीन ईयर्स शुरू होता है उस समय सबसे पहले हमें बाहर वालों का इन्फ्लुएंस आना शुरू होता है हम मीडिया के इन्फ्लुएंस में आने शुरू होते हैं हमारे जीवन में डिस्ट्रैक्शंस बढ़ते हैं इसी उम्र में हमारे को स्मोकिंग शुरू होती है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है इतने डिस्ट्रैक्शन के बीच में नाइन्थ स्टैंडर्ड इज़ द राइट टाइम कि जो इंसान अपने जीवन का पर्पज़ फाइंड आउट कर लेता है वो पर्पस पकड़ लेता है तो वो सारे डिस्ट्रैक्शन और सारी बुराइयों से बच सकता है और अपने जीवन में बड़ी आसानी से आगे बढ़ सकता है सो नाइन्थ स्टैंडर्ड इज़ द राइट टाइम जिसमें हमें सबसे पहले अपने करियर काउंसलिंग के बारे में सोचना चाहिए कि मुझे जीवन में क्या बनना है सबसे पहला कि अपने को ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में मुझे बहुत मजा आ रहा है और किस काम को करने में मुझे मजा आ रहा है या मेरे लाइफ में जो रोल मॉडल्स है जिनसे मैं इन्फ्लुएंस होता हूँ या मैं इम्प्रेस होता हूँ वो लोग क्या करते हैं और किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन अपना और दूसरा होता है कि क्योंकि इस समय कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है तो इस समय राइट एक्सपर्ट से यदि वो कंसल्ट करते हैं तो इसमें कुछ साइंटिफिक टेस्ट होते हैं जिसको साइकोमेट्रिक टेस्ट कहते हैं और वो साइकोमेट्रिक टेस्ट का यदि हम सपोर्ट लेते हैं तो हमें नाइन्थ स्टैंडर्ड की एज में ही हमें बहुत क्लियरली पता चलता है कि एक्चुअली मेरा पैशन किधर है लवेन्द्र पटेल बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हमें कब सोचना है अपने बारे में वो एक बहुत ही अच्छा टाइम आपने बताया कि नाइन्थ स्टैंडर्ड में हमें अपने करियर के बारे में या सेल्फ के बारे में सोचना चाहिए जहां पर हम अपने बारे में सोचते हैं अपने पैशन के बारे में सोचते हैं तो वो एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके बाद में आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बताया कि कैसे हम लोग उसको समझें कि मैं किस फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ इसके लिए आपने दो चीज़ें मुझे लगता है कि आपने बताया एक पहले आपको जिस चीज़ों में रुचि आता है आपको बहुत अच्छा लगता है कुछ करने में वो चीज़ों को आप फाइंड आउट करें दूसरा आप किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं यानी जिन व्यक्तियों से जिनके स्टाइल से आप प्रभावित हो रहे हैं उन चीज़ों को अपने अंदर देखने की कोशिश कीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे हैं आप किसी व्यक्ति के बोलने से या किसी व्यक्ति के काम करने से किसी व्यक्ति के सोचने से या देखने से तो वो सारी चीज़ें कही कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो सिमिलैरिटी होगी तभी तो आप उससे प्रभावित हो रहे हैं तो उन चीज़ों को भी फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है जहाँ पर हम अपने करियर के बारे में सोच सकते हैं तो लावण्य पटेल ने बहुत ही अच्छी बात बताई है आशा करता हूँ सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा तो मैं अपने विद्यार्थी मित्रों से कहना चाहूंगा कि आज ही इस तरह का जो प्रैक्टिस है अगर नाइन्थ में है तो अभी शुरू कर दीजिए शो के साथ साथ अपना सेल्फ एनालाइजेशन तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं हमारे साथ रूपाली मोहबे है जिनसे हम बातें करेंगे तो मैं चाहूंगा की आप भी अपने करियर को कैसे हम लोग फोकस कर सकते हैं उसके बारे में अपने विचार जरूर सुनाइये जैसे लावण्य पटेल ने बताया की साइकोमेट्रिक टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत साइंटिफिकली प्रूवन होते हैं ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होते हैं और इनके कुछ बेनिफिट्स होते हैं जनरी हम लोग चार टेस्ट एक साथ लेते हैं बैटरी होती है जिसमें हम आईक्यू लेते हैं जो एबिलिटी बता वो बताता है कि आप किस लेवल तक के काम कर पाएंगे देन दूसरा होता है एप्टीट्यूड टेस्ट जो इनबॉर्न आपकी एबिलिटी को निकाल के बताता है कि आप रियली really ये चीज लेके आए हैं अपने साथ देन थर्ड इज़ इंटरेस्ट What is your current interest? अभी आप किस चीज में रुचि दिखा रहे हैं वो बताता है एंड चौथा personality जब ये चारों चीज का हम combination करते हैं तब हम really decide कर पाते हैं कि where we want to go तो uh, मेरे हिसाब से यदि psychometric test कर लेते हैं तो आप 100% परसेंट श्योरटी रहती है देर इज नो कंफ्यूजन नो डाउट एज जैसा कि uh, दो आपने जो पहले बताया है कि आप अपने को चेक कीजिए अपनी रुचि देखिए आप लोगों को देखिए कौन सी चीज आपको ज्यादा अट्रैक्ट uh, कर रही है ये थोड़ा गेस वर्क होता है बट सैकोमेटिक टेस्ट इज 100 परसेंट कि दिस इज योर थिंग एंड देन यू कैन परसू रियली विथ फोकस सेकेंड थिंग विच आई वॉन्ट टू मैंशन ओवर ये होता है हमारा सेकेंड थिंग कि यदि आप अपनी चीज में आगे बढ़ रहे हैं जब आप एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि ये चीज करियर काउंसलिंग के थ्रू कि ये करना है तो आप बहुत फोकस होते हैं इसलिए होते हैं क्योंकि ये चीज आपकी है तो आप देखेंगे कि आपके रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट बिकॉज यू नो कि मुझे यहां जाना है देन यू रिसर्च इट कि हाउ मैनी परसेंटेज यू वॉन्ट टू टेक कितने परसेंटेज आपको लेना है तो आप आपको बोलना नहीं पड़ेगा बच्चा खुद उस पर मेहनत करना चालू करता है तो जो ये परेशानी आती है कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ये हो रहे हैं जब आप कोई अपनी पसंद की चीज करते हैं और बराबर करते जा रहे हैं और कुछ ना पसंद वाली चीजें भी उसके साथ करना है लेकिन आपको मालूम है कि मुझे उस गोल पे जाना है तो आप उस पर भी वर्कआउट रिलीजियसली करते हैं और आप वहां पर उस अपने मुकाम के लिए पहुंच जाते हैं तो मुझे लगता है कि कैरियर काउंसलिंग रियली हेल्प्स अलॉट फॉर द पेरेंट्स एज वेल एज द किड। बिकॉज पेरेंट का एम ही होता है कि बच्चे खुश रहें कोई पेरेंट का एम ये नहीं होता है कि बच्चा खूब पैसा कमाए वो जो भी करे वो हमेशा खुश रहे दिस इज द अल्टीमेट एम ऑफ द पेरेंटिंग बहुत ही अच्छी बात आपने बताया रूपाली जी मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्र इस बात को समझ रहे हैं कि जहाँ पर आपको अपने करियर के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं आप तो कुछ चीज़ें जो है आजकल जैसे कि आपके स्कूल में भी कई बार करियर काउंसिलर का एक डिपार्टमेंट होता है या फिर कोई व्यक्ति होता है उनसे आप बात कर सकते हैं और बहुत सारी बातें हैं आजकल तो बहुत ईजी हो गया टेक्नोलॉजी बहुत ही आ, होम टू होम हो गया है तो उन चीज़ों को आप समझने की ज़रूर कोशिश कर सकते हैं और उससे आप जो है अपने आप को बेहतर कैसे बना सकते हैं बहुत ही अच्छा रूपाली जी ने बताया कि कुछ चीजें आपको पसंद है कुछ चीजें नहीं पसंद है लेकिन कहीं ना कहीं उन चीजों को आपको करना पड़ेगा ताकि एक बार आप अपने फ्रेम में जो करियर का फ्रेम है उसमें सेट होने के लिए चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और मुझे लगता है कि आप सभी भी आनंद उठा रहे होंगे इस कार्यक्रम का और आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं रूपाली जी से और लावानी जी से आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कुराते रहो I'm thinking. नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और हमारे साथ दो दिग्गज बैठे हुए हैं लावण्य जी और रूपाली जी जिनसे आपने बातें की उनकी बातें सुनी और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग अपने एक्सपीरियंस के साथ जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिल को छूते हैं तो आइए ऐसे ही कुछ दिल को छूने वाले और भी बहुत सारी बातें उन्हीं से सुनेंगे तो फिर से लावण्य जी से हम बात करेंगे और मैं चाहूँगा कि अब बात आती है जैसे कि हम लोग ने बच्चे लोग तो सोच लेते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे सिंगर बनना है तो वो ठीक है लेकिन फिर माता पिता का भी काफ़ी कभी कभी देखा जाता है कि माता पिता अपने बच्चों के साथ काफ़ी सपने देखते हैं और वो सोचते हैं कि जो हम नहीं बने वो बच्चे बने तो यहाँ बड़ा मुश्किल होता है कभी कभी बच्चे को माता पिता के साथ मिलकर चलने में तो या उनके साथ वो चीज़ें सेट करने में या डिसीजन लेने में बड़ी दिक्कतें आती हैं आ, मेरे अट्ठारह साल के प्रैक्टिस में ऐसे इतने सारे अनुभव हुए कि जब माता पिता एक तो उनको करेंट अफेयर्स में उतना ज़्यादा अपडूटेड नहीं है या इन्फॉर्मेशन उनको इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन बच्चों को है क्योंकि स्कूल में उनको सब सिखाया जाता है तो माँ बाप अपनी नॉलेज की वजह से इतने बंधन में हो जाते हैं कि उनको जो पता है कि भाई डॉक्टर है इंजीनियर है आर्किटेक्ट है ये इतनी कुछ फील्ड्स हैं जहाँ पर मेरा बच्चा यदि पहुँच गया तो वो अच्छे स्टेटस में होगा और उसका जीवन बहुत सुरक्षित हो जाएगा माँ बाप का सिर्फ एक मेन इंटरेस्ट होता है कि वो सुरक्षित रहे और सुखी रहे अपने उस छोटे से यदि दायरे से वो सोचते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चों के जीवन में बहुत भारी भारी नुकसान हो जाते हैं क्योंकि उनके टैलेंट की बहुत ज़्यादा वेराइटी है और ये सारे बच्चे अपनी कुछ निजी विशेषताओं के साथ पैदा हुए हैं अब माँ बाप के लिए अपनी जवाबदारी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम माँ बाप सिर्फ फैसिलिटेटर हैं हम उनके भगवान नहीं हैं हम भविष्य विधाता नहीं हैं। हमारा काम है उनको सही परवरिश देना अच्छे संस्कार देना और उनकी विशेषताओं को पहचानते हुए रिसर्च करना खोजना और सही मदद लेना कि हम हमारे बच्चे को कैसे उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचाएं जहाँ पे वो पहुंचने के लिए हमारे घर पे आया है तो यदि इस कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़े तो माता पिता का दिमाग हमेशा खुला रहता है नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए और जब माँ बाप यदि जानते हैं करियर काउंसलिंग की मदद लेते हैं आपस में बातचीत करते हैं स्कूल के रेगुलर टच में रहते हैं तो वो नई नई नॉलेज से नई नई फील्ड से अप टू डेट होते रहते हैं और जब हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे का इस फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तभी भी उनको ये ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि कम से कम टेंथ तक बच्चे को तो हर सब्जेक्ट पढ़ना है कहीं क्योंकि बच्चे सेवन्थ एथ में भी पहुंचते हैं बोलते हैं मुझे एक्टर बनना है मुझे सिंगर बनना है मुझे पढ़ाई में तो कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे जब पढ़ करना ही नहीं है तो क्यों जाना मुझे क्रिकेटर बनना है राइट तो पेरेंट्स के दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना है कि मिनिमम एजुकेशन इज वेरी वेरी कंपल्सरी तो टेंथ तक तो पढ़ना ही है क्योंकि टेंथ के बाद सब्जेक्ट को चूज करना है अब समय वो है कि जिसको डॉक्टर इंजीनियर और आर्किटेक्ट वगैरह बनने हैं या सी बनना है उनके लिए इलेवन ट्वेल्थ इज वेरी कम्पल्सरी क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जाना है लेकिन जिन बच्चों को किसी और फील्ड में जाना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है यदि उनको पढ़ाई नहीं बन रही कि वो इलेवन ट्वेल्थ भी करें उसके बाद डायरेक्ट सारे प्रोफेशनल कोर्स होते हैं जो डिप्लोमा कोर्स होते हैं उसके बाद वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाते हैं मेरिट के बेस पे तो टेंथ की एजुकेशन इज़ वेरी कम्पल्सरी उस समय माँ बाप को ये ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे को सबसे पहले टेबल पे बैठने की आदत हो पढ़ने के लिए तो सबसे पहले तो हैबिट फॉर्मेशन हो कि वो मेहनत करना जाने तभी उसको मेहनत का फल पता चलेगा क्योंकि किसी भी फील्ड में जाए चाहे वो इंटरेस्ट की फील्ड में भी जाएगा तभी तो मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी और उस डेस्टिनेशन में पहुँचने के लिए बीच में बहुत सारी बाधाएं हाँ आएँगी तो यदि उसको शुरू से माँ बाप ने हैबिट डाली है कि मेहनत करना ही है इतनी देर पढ़ना ही है स्कूल का वर्क करना ही है और इन सब चीजों को जानते हुए यदि वो गोल तक पहुँचने में मदद करते हैं तो यही सही पेरेंटिंग हो पाएगी दूसरा पेरेंटिंग में दूसरा ये ध्यान और रखना है कि लव और लॉ का बैलेंस रखना है कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ प्यार की कोई गुंजाइश नहीं है और वो एजुकेशन और संस्कार यहाँ प्यार की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ तो हमको नियम पे काम करना ही पड़ेगा यहाँ पर लॉ की ज़रूरत है बाकी सारी चीजों के लिए आप लव में रह सकते हैं उसमें बच्चों के लिए आप चॉइसेस दे सकते हैं और उनको फॉलो भी कर सकते हैं लेकिन जहाँ संस्कार हैं क्योंकि अब जो हमारे बच्चे हमारे पास आ रहे हैं जो हमारे सेंटर में उसमें बहुत कॉमन प्रॉब्लम दिखता है कि उनके अंदर ईमानदारी नहीं है सच्चाई नहीं है वो कोई भी गलत काम की तरफ इतने जल्दी इन्फ्लुंस होते हैं कि वो कितने भी बड़े बड़े गोल बना लें लेकिन जबकि कैरेक्टर नहीं है तो वहां तक पहुंचना उनके लिए असंभव है तो हमारा सबसे पहला सुझाइश ये होता है कि आप अपने घर में पहले से संस्कारों से भरा हुआ घर जरूर रखें माता पिता खुद ईमानदारी और सच्चाई के यदि कमाई खाते हैं तो अब आपको अपने बच्चे के भविष्य के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आपने कैरेक्टर डाल दिया जो कैरेक्टर वाला होता है उसको मेहनत करने में कभी भी मुश्किल नहीं होती और जब वो मेहनत करता है तो वो जिस भी फील्ड में जाता है वहाँ वो अपने रास्ते निकाल ही लेता है तो हम माता पिता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने जीवन को एक तो रोल मॉडल बनाए ताकि हमारा बच्चा बाहर ना ढूँढे इसलिए हम सच्चाई से ईमानदारी से और मेहनत से अपना जीवन चलाएँ दूसरा कि बच्चों के लिए जो लेटेस्ट मीडिया से नॉलेज मिलती है हमें स्कूल से नॉलेज मिलती है उससे अपने को अप टू डेट कराएं हमेशा ओपन हाउस वगैरह में जाएं ताकि वहाँ पे सारे नए करियर की फैसिलिटीज मिलती हैं और सुविधाएं भी मिल जाती हैं तीसरा कि बच्चों के शारीरिक विकास का ध्यान रखें साथ में मानसिक विकास का भी बहुत जरूरी है ध्यान रखें यदि आजकल माँ बाप बार बार बोलते हैं तू नालायक है तू डफर है तू ये नहीं कर पाता तू वो नहीं कर पाता यदि आप इस तरह के निगेटिव रिमार्क देते हैं तब हमारे बच्चे के मन में वो बिलीफ सिस्टम एक विश्वास ही बैठ जाता है कि मैं ऐसा ही हूँ तो इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी वो हिम्मत हार देता है इसलिए अपने शब्दों का इस्तेमाल बहुत संभाल के करें कि हम कहीं बच्चे के मनोबल को बढ़ाने की जगह उसपे तो उस पर तो नहीं कर रहे हैं उसको खत्म तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति बच्चों की है तो वो है उनका मनोबल यदि मनोबल बहुत तेज है तो इंटेलिजेंस थोड़ी कम भी होगी तो भी वो इंसान बहुत आगे बढ़ जाएगा क्योंकि हर कोई जीनियस नहीं है हर कोई बहुत इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन मनोबल बहुत तेज है तो उस अवस्था तक पहुंच सकता है जहां के लिए वो पैदा हुआ है तो हम माँ बाप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हम शारीरिक विकास का ध्यान रखें प्रॉपर न्यूट्रीशन दें क्योंकि यदि इस तरह के आज जो जंक फूड खा रहे हैं कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं चाइनीज फूड खा रहे हैं उसमें ऐसे तत्व हैं रासायनिक केमिकल्स उसमें इतने ज्यादा हैं जो सीधा ब्रेन सेल्स को डैमेज करते हैं उनकी किडनी और लीवर को डैमेज करते हैं अब यदि ये, ये बच्चा डॉक्टर भी बन जाएगा तो भी ये सिर्फ खुद का ही इलाज कर पाएगा इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए घर पर कुछ नियम रखने जरूरी दूसरा मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है कि हमेशा बच्चे को सिखाएं कि ईश्वर पे आस्था रखे ही क्योंकि हम कुछ समय तक बच्चे के साथ हैं जब हम नहीं हैं तो वो कभी अकेलापन महसूस ना करे कि उस दुनिया में उसका कोई नहीं बचा हमेशा उसको पता हो भगवान मेरे साथ है जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा और वो पूरी यात्रा में मेरे साथ है इसलिए असफलता मुझे नहीं छू सकती ये वो बच्चों के दिमाग में यदि कूट कूट डाल दें तो उनके चारित्रिक पतन से हम उनको रोक सकते हैं उनको दिशाहीन होने से रोक सकते हैं और जो समाज में बुराइयाँ फैल सक रही हैं उनके इन्फेक्शन से भी हम बचा सकते हैं तो माता पिता का शारीरिक मानसिक विकास और उनको भविष्य के लिए सही दिशा निर्देश देने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इलावन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को और खास जो हमारे पेरेंट्स सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा की कैसे हम अपने बच्चों को केयर तो करते ही है लेकिन उसको कैसे ध्यान दे सकते हैं उसके करियर के लिए कैसे सपोर्ट कर सकते हैं उसके लिए बहुत अच्छी बातें आपके पास आ गई है और आशा करता हूँ आप इस बात को समझ भी रहे हैं और दो चीज़ें मुझे अच्छी लगी कि एक संस्कार और एजुकेशन जहाँ पर हमें कमिटमेंट नहीं करना चाहिए वहाँ प्यार नहीं चलता वहाँ पर सिर्फ उन चीज़ों को करना होता है समझना होता है और हमारे संस्कार में अगर ईमानदारी है सच्चाई है तो हम अपने जीवन में कई ऊँचाइयों को छू सकते हैं अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं और कुछ हम बन भी जाए लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी हम पीछे रह सकते हैं तो इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दें और ख़ुद भी एग्जाम्पल बने ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम जब बोलते हैं अगर हम वैसे हैं तो हमारा बोलने का भी जो है बच्चों के ऊपर असर होता है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ करियर ऑप्शन में जुड़कर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ रूपाली मोहबे हैं जिनसे हम बातें करेंगे और उन्होंने भी बहुत अच्छी बात करियर फ्रेम करने के लिए बताया था अब मैं जानना चाहूँगा उनसे कि स्कूल में बच्चा जाता है तो स्कूल एंड टीचर्स का क्या रोल होता है या जैसे लावन्या ने कहा कि आ, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है बच्चे के, के करियर बनाने में आ, मेरे हिसाब से पेरेंट्स जितने आ, भागीदार हैं किसी बच्चे के करियर बनाने में उतना ही बराबर से स्कूल भी रिस्पॉन्सिबल है किसी एक किसी भी बच्चे का करियर बनाने में इसलिए स्कूल की उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चे के लिए जितनी पेरेंट्स की और अभी तो गवर्नमेंट भी बहुत वर्कआउट कर रही है स्कूल्स भी पर्सनली बहुत वर्क कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से स्कूल को बहुत से वर्कशॉप्स करने चाहिए रिगार्डिंग करियर काउंसलिंग जब बच्चे आ जाते हैं एट्थ नाइन्थ में आते हैं तो जो वहाँ स्कूल काउंसलर्स होते हैं या टीचर्स हैं उनको फ्रीक्वेंट कैरियर वैरायटी ऑफ कैरियर्यर्स के बारे में बताना चाहिए राजा मेरे हिसाब से तो ये सजेशन होता है कि जो एमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं शहर के जो बड़े बड़े सी हैं या जो भी हैं उनको वहाँ पर बुलाना चाहिए और उनके साथ इंट्रोडक्शन कराना चाहिए वो कैसे वर्क करते हैं उस फील्ड में क्या है जिससे बच्चे उन सारे फील्ड्स का एक्सपोजर ले सकें समझ सकें कि क्या हो रहा है साथ में आजकल तो स्कूल में एजुकेशनल ट्रिप भी होती है तो इट्स बेटर लेट देम गो फॉर विज़िट टू इंडस्ट्रीज विज़िट टू सी ऑफिस अदर आई फील सो कि उनको हॉस्पिटल्स की विज़िट कि कैसे हॉस्पिटल चलता है एटलीस्ट इफ़ उन लोग इस तरह से उसको देखें और समझें तो उनको बहुत अच्छे से विजुलाइज़ कर पाएंगे कि क्या फंक्शनिंग होती है तो मुझे लगता है कि स्कूल यहां पर एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है कि बच्चों को इस तरह का एक्सपोजर दे दें सेकेंडली uh, uh, जो स्कूल में कौंसलर्स होते हैं उसमें एक स्कूल कौंसलर uh, स्कूल कौंसलर ऐसी होनी चाहिए जो कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जो उस, उनको बता सके कि किँ पर uh, कौन कौन से uh, वो एग्ज़ाम्स होते हैं कब होते हैं और उसको uh, कौन से फॉर्म भरने होंगे और uh, साथ में कैरियर काउंसलिंग के टेस्ट कहाँ हो रहे हैं कैसे कर सकते हैं And uh, it might be possible कि स्कूल भी वो कंडक्ट करवा सकती है विद द हेल्प ऑफ कैरियर कौंसलर तो मेरे ख्याल से स्कूल का बहुत बड़ा हाथ है बच्चों को और uh, एक और चीज़ हो रही है जो स्कूल कर रही है दट इज एक्सपोजर टू डिफरेंट फील्ड्स क्योंकि आजकल बहुत सी कोकरुलर एक्टिविटी होती है जिसमें हम बच्चों को म्यूजिक भी करवाते हैं डांस भी करवा रहे हैं क्राफ्ट करवा रहे हैं एज वेल एज़ इन लोगों के बहुत सारे वो होते हैं लेब्स होते हैं जहाँ पर ये वर्कआउट करते हैं इवन कुकिंग लैब भी होता है उनका जहाँ पर बच्चों को हॉबी क्लासेस होती हैं जहाँ सीखते हैं तो बच्चों को एक्सपोजर इस तरह से स्कूल भी दे रही है जहां पर बच्चे ये पता कर सकते हैं कि मुझे क्या चीज़ अच्छी लग रही है मेरे मेरे ही इतने साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि स्कूल में लड़के दे आर एडमेंट कि नहीं मुझे तो वो बनना है शेफ़ बनना है नाइन्थ टेंथ वही कुकरी क्लास में कि मुझे तो ये अच्छा लगता है ऐसे तरह के केक्स बना लेता हूँ ऐसे मैं पिज़्ज़ास बनाता हूँ आई कैन इनोवेट लाइक दैट आई कैन टेस्ट आई कैन सेंस कि इसमें ये कम है इसमें है मेरी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है तो ऐसी जितना ज़्यादा स्कूल एक्सपोजर देगी इन सब चीज़ों का तो बच्चे अपने आप को ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे तो वो राइट डायरेक्शन में जल्दी ही पहुंच सकेंगे और जैसे ही राइट डायरेक्शन में होंगे सक्सेस उनकी कदमों में होगा के रूपाली जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि स्कूल का टीचर्स का या फिर स्कूल का कितना अच्छा रोल है बच्चों को अपना करियर फ्रेम करने में कैसे हेल्प करता है वो बहुत ही अच्छी तरह से एग्जाम्पल के तौर पर आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थियों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा और चलिए करियर किस तरह से अपना बना सकते हैं इसके लिए आपको ऑल ऑलराउंड जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ कैसे अपने को मेंटेन करना है वो सारी चीज़ों के साथ साथ किन चीज़ों को किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है किन स्किल्स को डेवलप करना है वो सारी बातें आप तक पहुंची हैं और मैं आशा करता हूं आप सभी को इस शो के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपको इस शो के माध्यम से जो भी बातें अच्छी लगती हो जो आपको सपोर्ट कर रहा है जो आपको एनर्जी दे रहा है उसके बारे में जरूर बताइए और उसके लिए आप मैसेज भी कर सकते हैं और बता सकते हैं मैं नंबर बताता हूँ आप नोट कीजिएगा चौरानवे इस नंबर पर अपना नाम लिखिए शो का नाम लिखिए और अपने विचार लिखे हमें सेंड कीजिए तो चलिए आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में हमने लावण्य जी और रूपाली जी को सुना और जाते जाते मैं कहूँगा लावण्य जी से आपका खुद का एक हॉबी और फिर एक गुड विशेष मेरी हॉबी है डांस करना और ये वो ऐसी हॉबी है मेरे लिए कि जहाँ पर जीवन के कितने भी कोई बात होती हो सिर्फ एक डांस एक मेरा एक ऐसा माध्यम है वो एक थेरेपी जैसा है कि जिसमें सारा स्ट्रेस सारा टेंशन चला जाता है और मेरी आप सभी विद्यार्थियों से माता पिता से और टीचर्स और जो भी भाई बहन इस प्रोग्राम में सुन रहे हैं उन सब के लिए बहुत बड़ी शुभकामनाएँ हैं कि हमेशा खुश रहो जो हमारे जीवन का पर्पज़ है और जीवन में जो भी मुसीबतें आती हों हमेशा याद रखो कि भगवान हमारे साथ है हम कभी अकेले नहीं हैं और बस हमेशा हिम्मत का कदम बढ़ाओ और उमंग उत्साह के साथ आगे बढ़ते ही जाइए इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद रूपाली जी मेरी हॉबी रीडिंग है uh, मुझे लगता है रीडिंग बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवरीवेयर जब भी आप जिस स्थिति में भी हो जब भी आप बुक पढ़ेंगे वो आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं हर तरह की बेस्ट आपको उससे नॉलेज मिलती है सलाह इवन जब आप डिस्ट्रेस में हैं तकलीफ में हैं तो भी वो आपको मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ाते हैं मेरे हिसाब से मैं शिवानी जी को बहुत सुनती हूँ और आ, मुझे उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है सारे प्रॉब्लम्स जो भी तकलीफ़ होती है या कुछ ऐसा लगता है तो उसके सॉल्यूशन वहाँ होते हैं मोटिवेशनल uh, चीज़ें पढ़ना और uh, सुनने में बहुत फ़र्क पड़ जाता है uh, बच्चों के लिए uh, एक संदेश है बस जीवन का जो मोटिव है वो है uh, परमार्थ करना हम आए हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली हम सर्व करने के लिए आए हैं और यदि सर्व करने के लिए आए हैं एंजॉय करते हुए कोई भी चीज़ को सर्व करना है तो उसके लिए बेस्ट होता है कि हम अपने आप को पहले पहचाने कि हम किस चीज़ में एंजॉय करते हैं कौन सी चीज़ हमारे लिए बनी है और फिर उसके ऊपर जब काम करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आप लीप्स एंड बाउंड में आगे बढ़ेंगे और सेकेंडली जब आप लीप्स एंड बाउंड में आगे बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आप सोसाइटी के लिए काम करते हैं और सोसाइटी को देते हैं इसी के साथ मैं बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपका धन्यवाद करती हूँ रूपाली जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में जुड़कर इतनी अच्छी बातें आपने बताया एक बार फिर से लावाल्य जी और रूपाली जी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए दोस्तों आज का कार्यक्रम यहीं पर सम्पन्न करते हैं और फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रही है रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कुराते रहो आप सुन रहे थे कार्यक्रम करियर ऑप्शन कार्यक्रम के प्रस्तुत थे गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी